जैन बोध कथा पर सद्गुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक दस मैं की मुक्ति नहीं मैं से मुक्ति भाग दो पहला रोधक अध्ययन करना अपना शास्त्र के अध्ययन से कुछ ना होगा असली शास्त्र तुम हो पहला चरण बड़ा कठिन होगा उस चरण में ही गुरु के सहारे की जरूरत है कि वो तुम्हारी हिम्मत बनाए रखे कि कोई फिक्र ना करो जल्दी वो जल्दी मंजिलाई जा रही उस चरण में ही गुरु की जरूरत है कि वह तुम्हारी हिम्मत बनाए रखे क्योंकि हिम्मत वहां बड़ी काम आती है वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे कि हिम्मत सच में दूसरे की बंधाई हुई काम आती है या नहीं आती तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया पांच मेंढक उन्होंने गर्म उबलते पानी में डाल दिए और जब वो बिल्कुल मरने के करीब थे तड़फ रहे थे बस आखिरी घड़ी आ गई सांस टूटने लगी तब उनको निकाल लिए फिर ये पांच मेंढक और पांच नए पांच अनुभवी और पांच गैर अनुभवी उन्होंने उबलते हुए पानी में डाले जो पांच गैर अनुभवी थे मर गए जल्दी जिन पांच को यह ख्याल था कि बचाने की संभावना है, वो बचे पुराने अनुभव ने सांथ दिया कि कोई बचाने वाला है वह आखिरी दम तक लड़े क्योंकि भरोसा है कि आखिरी क्षण में बचा लिए जाएंगे लेकिन पहले पांच जो गैर अनुभवी थे उनको कोई भरोसा नहीं बचने का कोई बचाने वाला भी नहीं वो डूब मरे बिना गुरु के अक्सर शिष्य दलदल में भटक जाते हैं इसलिए उतरना ही नहीं अच्छा है झंझट में पड़ने बेहतर नहीं फिर संसारी बेहतर फिर स्वयं की तरफ जाना खतरनाक क्योंकि तुम विक्षिप्त होके लौटोगे अकेले गए तो लौट भी आओगे तो फिर ऐसे न रहोगे जैसे अब हो क्योंकि अपने सब झूठ देख के आ जाओगे पैर कब जाएंगे पूरा भवन हिल जाएगा जैसे भूकंप आ गया सब चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी फिर तुम लौट भी आओगे तो भी तुम्हारी दशा विक्षिप्त की होगी इसलिए बिना गुरु के बहुत से शिष्य विक्षिप्त हो जाते हैं। न तो इस संसार के रह जाते न घर के न घाट के बीच में खड़े रह जाते और बड़ी मुसीबत हो जाती इससे तो बेहतर संसार में चुपचाप चलते रहना अच्छा है कम से कम कहीं तो हो कुछ तो मानते हो कि ठीक वो झूठ ही हो सपना ही सही लेकिन अगर अकेले भीतर चले गए तो सपना भी पता चल जाता है और घबरा के वापस आ गए सत्य जानने के पहले तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाओगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पागलखानों में बंद 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के सत्य की थोड़ी सी झलक पा ली तुम तो हैरान होगे गए पश्चिम में बड़ा विचार चलता है कि पागल खाने में हमने जिनको बंद किया वो सच में सब पागल हैं या उनमें से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन का सत्य थोड़ा सा दिखाई पड़ गया झूठ उखड़ गए जिनके तुम ही सोचो अगर तुम 24 घंटे सच्चाई का प्रयोग करो और झूठ बिल्कुल बंद कर दो तो सारी दुनिया समझेगी कि तुम पागल हो गए सुबह ही सुबह तुम रास्ते पर निकलोगे और एक आदमी आता तुम्हारे मन में होता ये दुष्ट कहां से दिखाई पड़ गया सुबह हालांकि जब तुम मिलते हो तुम नमस्कार करके कहते हो बड़ी कृपा हुई कि से दिखाई पड़ गया। सुबह दर्शन हुआ आज का दिन अच्छा जाएगा का। काश तुम सच्ची कह दो कि अपनी शनि श्री शकल क्यों सुबह से दिखा गया खराब हुआ यह पूरा दिन अब कम से कम सुबह तो घर के बाहर न निकला करे 24 घंटे अगर तुम तय कर लो कि सच ही कहोगे तुम पागल हो जाओगे तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें बांध के कोठी में बंद कर देंगे झूठ हो तो तुम ठीक हो सच हुए तो तुम पागल हो जाओ, क्योंकि लोग कहेंगे ये जरूर कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि चारों तरफ झूठ का समाज है इस समाज में जागना बड़ा कठिन है इसलिए कोई गुरु चाहिए जो तुम्हें झूठ के पार ले जाए और तब तक तुम्हारा साथ दे जब तक तुम्हें सच का पता ना चल जाए क्योंकि ये झूठ जिसको तुमने अभी सच समझ रखा है जिससे तुम एडजस्टेड हो समायोजित हो टूट जाए और नए सत्य का अनुभव ना हो ये नाव छूट जाए माना कि कागज की है तो भी नाव तो है और असली नाव ना मिले ये घाट खो जाए और दूसरे किनारे का पता ना मिले और तुम मजधार में पड़ जाओ दूसरा किनारा जरूर है लेकिन दूसरे किनारे तक जाना तो पड़ेगा और यह किनारा छोड़ना खतरे से खाली नहीं सामान्य आदमी बिना गुरु के चेष्टा करे तो विक्षिप्त हो जाएगा अगर गुरु के साथ चेष्टा करे तो विमुक्त हो जाएगा विमुक्त और विक्षिप्त दो अवस्थाएं हैं तुमसे अलग तुम दोनों में से किसी में भी जा सकते हो और इसलिए एक एक कदम संभाल के रखना जरूरी कोई जो जा चुका हो कोई जो तुमसे आगे हो जिसने दूसरा किनारा देखा हो जिसे रास्ते का पता हो जो कम से कम इतना तो कर ही सके कि तुम्हें भरोसा दे सके कि घबराओ मत बस जरा और बुद्ध गांव के करीब आ रहे थे एक किसान मिला पूछा गांव कितने दूर है उसने कहा कि बस गरीब है जस, जस्ट जस्ट बस एक दो मील होगा दो मील खत्म हो गए गांव का कोई पता नहीं फिर किसी एक देहाती से पूछा जो खेत में काम कर रहा था उसने कहा कि बस दो मील फिर दो मील खत्म हो गए आनंद बहुत गुस्सा होने लगा उसने कहा यह इलाका बिल्कुल झूठ बोलने वालों का मालूम पड़ता है दो मील की जगह चार मील चल चुके गांव का तो कोई ठिकाना नहीं है तीसरे आदमी से पूछा उसने कहा बस अब पहुंच ही रहे हो बस दो मील बुद्ध हंसने लगे आनंद क्रोधित हो गया बुद्ध ने कहा तू समझ ये लोग बड़े होशियार इन्हीं ने हमको चार मील चला दिया बिना थके और इतना तो पक्का है कि गांव करीब आ रहा हम गांव से दूर नहीं जा रहे इतना तो पक्का है कि हम जहां कहता है क्योंकि दो मील दो मील दो मील इतना क्या कम है कि हम गांव से दूर नहीं हुए जा रहे कई लोग चल चल के गांव से दूर हो जाते तो बुध ने कहा एक बात तो पक्की है कि हम उसी जगह हैं कम से कम भला आगे ना गए हों लेकिन दो मील फासला है और ये गाँव के लोग बड़े होशियार बड़े दयालु राहगीर पर दया करते हैं इनके सहारे हम पहुँच जाएंगे परमात्मा पास भी है और दूर भी पास इतना है कि उससे पास और कुछ नहीं हो सकता दूर इतना है कि उससे दूर कुछ और नहीं हो सकता जब पहुंच जाओगे तो पाओगे बिल्कुल पास है जब तक नहीं पहुंचे तब तक कुछ से दूर कुछ भी नहीं और गुरु की करुणा तुम्हें कही जाएगी बस अब पहुंची जाते हो जरा फासला और है। जरा हिम्मत दो कदम और दो हाथ मारे नहीं के पहुंचे नहीं किनारा बिल्कुल पास आ गया है किनारा पास भी है दूर भी है गुरु झूठ भी नहीं बोलता हजार बातों पे निर्भर है कि किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई तुमसे कहे जाए कि किनारा दूर नहीं है कोई जिस पर तुम्हें श्रद्धा हो इसलिए श्रद्धा का बड़ा मूल्य क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ना हो तो वो कितनी कहे पास इससे कोई हल ना होगा तुम जानोगे कि बहुत दूर और ये आदमी जिस पर तुम्हें श्रद्धा नहीं ये कहता पास तो और पक्का समझो कि दूर ही होगा गुरु पर श्रद्धा ना हो तो गुरु व्यर्थ है उसका कोई उपयोग नहीं इसलिए जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो उसके पास जाना जिस पर तुम्हारी श्रद्धा ना हो उससे दूर ही रहना क्योंकि उससे कुछ हलना होगा अंततः तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें गुरु से जोड़ती गुरु का ज्ञान नहीं क्योंकि उसके ज्ञान का तो तुम्हें पता भी कैसे चल सकता है एक बात का ही तुम्हें पता चल सकता है कि मेरी श्रद्धा है या नहीं तुम्हारी श्रद्धा जहां हो वह आदमी गलत भी हो तो भी तुम दूसरे किनारे पहुंच जाओ क्योंकि श्रद्धा पहुंचाती और आदमी सही भी हो तुम बुद्ध के पास ही खड़े हो और तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो कुछ हलना होगा कोई हलना होगा बहुत लोग बुद्ध के पास रहे और न पहुंचे बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त वो कभी न पहुंचा वो चचेरा भाई था वही ही में क्योंकि उसको सदा ऐसा लगा कि जैसे तुम हो वैसे मैं हूं तुम कहा के बड़े ज्ञानी मेरे भाई हो उसने दीक्षा भी बुद्ध से ली तो भी वो चाहता था कि बुद्ध की ही प्रतिष्ठा उसको भी मिले जो कि असंभव थी क्योंकि एक दिया जिसके नीचे अंधेरा ने और एक दिया जो बिल्कुल अंधेरे से भरा हो वो दोनों दिए एक ही घर में पैदा हुए हों इससे क्या फर्क पड़ता है आखिर उसने एक गिरोह इकट्ठा कर लिया और बुद्ध के पास भी इतने लोग मिल गए ये हैरानी की बात है पांच सौ लोग उसे मिल गए बुद्ध के भिक्षुओं में जो बुद्ध से अतृप्त थे वो देवदत्त के शिष्य हो गए और देवदत्त ने अलग घोषणा कर दी कि मैं बुद्ध पुरुष हो गया हूँ मैं खुद तथागत हूँ और पांच उसके शिष्य भी थे बुद्ध से किसी ने कहा कि तो बड़ी अनहोनी बात है आपके 500 सौ शिष्य उसके साथ चले गए ना समझ के बुद्ध ने तो 500 गए इससे मुझे हैरानी होती 5000 है, भी जा सकते क्योंकि सवाल मेरा नहीं सवाल श्रद्धा का है जिनके पास श्रद्धा है वही केवल मेरे पास रुके तो कोई अर्थ है जिनकी मुझ पे श्रद्धा नहीं वो कहीं भी जाए वो कोई भी मार्ग खोजें लेकिन बिना श्रद्धा के तो कहीं भी मार्ग नहीं मिलेगा अगर उन पांच की श्रद्धा देवदत्त पर हो तो भी वे पहुंच जाएंगे उस आदमी ने पूछा लेकिन देवदत्त तो खुद अज्ञानी होगा तो उसका कोई बड़ा सवाल नहीं ये बड़ी हैरानी की बात है कभी कभी अज्ञानी गुरु के कारण भी शिष्य पहुंच गया है और कई बार ज्ञानी गुरु के बावजूद सिद्ध नहीं पहुंच शिष्य नहीं पहुंच पाया है श्रद्धा पहुंचाती है तो जिस पर तुम्हारी श्रद्धा वो गुरु और श्रद्धा इतनी बड़ी घटना कि निश्चित पहुंचा देती है और अश्रद्धा भी इतनी बड़ी घटना है कि तुम किनारे को पकड़ के ही रोके रहते हो अश्रद्धा के कारण तुम कभी पैर ही नहीं उठाते पानी में पहला रोधक सदगुरु ने कहा है जेन के अध्ययन जिन के अध्ययन का उद्देश्य है अपने सच्चे स्वभाव का दर्शन करना अब तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या है ये तो सोच सू पहले लोगों से कहता कि स्वभाव का अध्ययन करो आंख बंद करो और जस्ट यही देखते जाओ क्या है तुम्हारे भीतर परत परत उगाड़ो पहचानो और तब वो पूछता कि तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या है स्वभावतः तुम खोज खोज के उत्तर लाओगे और हर उत्तर गलत होगा क्योंकि सच्चा स्वभाव शून्यता है सच्चे स्वभाव का तुम कोई उत्तर नहीं ला सकते सच्चे स्वभाव को किसी दिन लेके आ सकते हो किसी दिन तुम शून्य भाव से गुरु के पास आ जाओगे और वो समझ लेगा कि सच्चा स्वभाव क्या है जब तक तुम कोई भी उत्तर लाते हो तुम हो सकता है आके कहो कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं गुरु कहेगा भाग जाओ शास्त्र पढ़ा स्वयं को अभी नहीं पढ़ा तुम आके कहोगे कि मैं चैतन्य हूँ चेतना हूं सच्चिदानंद हूं ये देह मरण धर्म ये मन विचार में नहीं गुरु कहेगा ये भी विचार ही है अभी लौट जाओ क्योंकि जब तुम शून्य होके आओगे तुमने देखा जब घड़ा शून्य होता है तो कोई आवाज नहीं उठती यह जब घड़ा पूर्ण होता है तब भी कोई आवाज नहीं उठती जब घड़ा आधा भरा रहता है तो बड़ा शोरगुल होता है आवाज उठती तुम्हारे मन की आवाज इसलिए उठ रही कि घड़ा आधा भरा है इसलिए मन में इतने विचार हैं इतनी तरंगे है। या तो पूरा भर लो या पूरा खाली कर दो दोनों हालत में मन शून्य हो जाएगा पूरा खाली करने की है वेदांत की पद्धति पूरा भरने की पर दोनों का परिणाम एक है मतलब इतना है कि घड़े से कोई आवाज ना उठे बस जिस दिन आवाज उठनी बंद हो गई उत्तर ना आया उसी दिन समझना की उत्तर है तो जब तुम शून्य होकर गुरु के पास आ जाओगे सुने घड़े की भांति तुम आओगे बैठोगे और लगेगा जैसे तुम हो ही नहीं जैसे कोई आया नहीं कोई गया नहीं कभी तुमने ख्याल किया तुम मुझसे भी मिलने आते हो तब भी तुम साथ होते हो तुम तैयारी करके आते हो घर से क्या उत्तर देना क्या मैं पूछूंगा क्या तुम्हें पूछना तुम सब तैयारी करके आते हो तुम्हारे मन में बड़ा सुरगुल होता है तुम आते हो तो तुम इंतजाम करके आते हो योजना बना के आते हो वो योजना इंजाम है तो तुम्हारा बरापन है अहंकार तुम ऐसे नहीं आ जाते है जैसे सुना घड़ा आए बस आके तुम बैठ जाओ न कोई योजना न कोई विचार न कोई तैयारी न कोई ढंग न कोई औपचारिकता बस तुम आके बैठ जाओ जैसे तुम हो ही नहीं जैसे कोई आया नहीं कोई तरंग ना उठी तुम्हारे आने से कोई चहलकदमी ना मची तुम सुन्य थे जिस दिन तुम ऐसे आ जाओगे उस दिन गुरु पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या है तभी तक पूछेगा जब तक तुम कुछ लेके आ रहे हो जिस दिन तुम ऐसे आ जाओगे तुम्हें सच्चे स्वभाव का पता चल गया दूसरा रोधक जब कोई अपने सच्चे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है तब वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है अब जब तुम प्रकाश को अपनी आंखों से छिपा लेते हो और एक लाश हो रहते हो तब तुम अपने को कैसे मुक्त कर सकते हो जब सच्चा स्वभाव पता चल जाएगा तब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि ना तुम्हारी कोई मृत्यु है ना कोई जीवन न तुम कभी जन्मे और न कभी तुम मरे न तुम जन्म सकते हो न मर सकते हो ये घटनाएं सत्य पर घटती हैं तुम्हारे केंद्र पर नहीं तुम सदा अछूते आ स्पर्शित रह गए हो तो गुरु कहता है दूसरी बात अब तो तुम एक लाश जैसे हो गए क्योंकि शरीर के भीतर अब तुम्हारा संबंध न रहा तुमने उसे जान लिया जो अशरीरी स्वभाव को पहचान लिया शरीर तो खोल रह गया वस्त्र रह गए मुर्दा जैसे आदमी भीतर से चला गया और कपड़े टंगे रह गए जैसा खेत में किसान करता है एक झूठा आदमी बना देता एक हंडी लगा देता डंडे पर एक कुर्ता पहना देता जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहंकार चला गया तुम तो बस खेत के आदमी हो गए अब तुम्हारे भीतर कोई भी नहीं है और ये शरीर तो एक मुर्दे की तरह हो गया तो गुरु दूसरा अवरोधक पार करने को कहता है वो कहता है अब जब कि तुम एक मुर्दे की भांति हो गए एक खेत के आदमी हो गए जिसके भीतर कोई भी ना बचा तब तुम अपने को मुक्त कैसे कर सकोगे क्योंकि मुर्दा कैसे मुक्त करेगा मुक्त करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा करने वाला तो बचा नहीं ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन पहले प्रश्न को हल कर लेने के बाद ही महत्वपूर्ण है अगर शिष्य सोचने लगे कि कैसे मुक्त करूंगा तो उसका अर्थ हुआ कि उसने जो शून्यता साधी थी वो भी साधी हुई थी वास्तविक नहीं थी तुम शून्यता भी साध सकते हो चेष्टा कर कर के मन के विचार दबाए जा सकते हैं चेष्टा कर, कर के अहंकार भी त्यागा जा सकता है लेकिन ये स्थूल में ही घटेगा सूक्ष्म में दमन रह जाएगा उस दमन को मिटाने के लिए दूसरा रोधक है अगर तुम सोचने लगे कि हां यह बात तो बड़ी सवाल की है शून्य तो हो गए स्वभाव का पता चल गया आप मुक्त तो कौन होगा क्योंकि शरीर तो मरा हुआ पड़ा आप क्रिया करने की जगह ना रही अगर तुमने सोचा तो जाहिर हो गया कि पहली पहली जो घटना घटी वो घटी नहीं तुमने चेष्टित किया आयोजित किए वर्षों श्रम करके कोई चाहे तो शून्य जैसा हो जाएगा लेकिन वो शून्य प्रत्न साध्य होगा और प्रत्न साध शून्य वास्तविक नहीं होगा उस प्रत्न को गिराने के लिए दूसरा सवाल है अगर शून्य वस्तुता घट गया है तो तुम हंसोगे और तुम कहोगे अब मुक्ति की जरूरत किसे जिससे मुक्त होना था हो ही गए अब मुक्त होने को कोई बचा नहीं जैन का बड़ा प्रसिद्ध कथन है मैं को मुक्त नहीं करना है मैं से मुक्त होना है फिर से दोहराऊं मैं को मुक्त नहीं करना है मैं से मुक्त होना है लेकिन तुम्हारी तो मुक्ति की भी है, ऐसी होती कि कम से कम तुम्हारा मैं तो बचेगा मोक्ष में शरीर ना होगा तुम तो होगे कम से कम मैं तो बचूंगा उसी को तुम अपनी आत्मा कहते हो ठीक मान लिया कि शरीर चला जाएगा मन चला जाएगा लेकिन मैं और बौद्ध विचार बड़ा गहरा है बुद्ध ने कहा है जब तक तुम हो तब तक बंधन है जब तक तुम हो तब तक संसार है जब तक तुम हो तब तक अमुक्ति इसलिए बुद्ध कहते हैं वहां तुम भी ना बचोगे वहां कोई मैं न होगा मैं से मुक्ति ही निर्वाण है इसलिए बुद्ध का विचार इस मुल्क से तो उठ ही गया क्योंकि इस मुल्क की धारणा थी कि सब छूट जाएगा लेकिन मैं तो बचूंगा मोक्ष में लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर तुम ही बच गए तो वही तो रोग है तुम सब रोग फिर से खड़े कर लोगे बीज बच गया एक वृक्ष मरने के करीब आता है अपने सारे जीवन सत्व को इकट्ठा करके बीज में संग्रहित कर देता है वृक्ष तो मर जाता है बीज जमीन में गिर जाता है उस बीज में से फिर अंकुर आ जाता है फिर वृक्ष खड़ा हो जाता है वृक्ष करता क्या है बीज में जो सार है उसका उस सब को निचोड़ इकट्ठा कर देता है फिर समय पाकर वो सार फिर से प्रकट हो जाएगा अहंकार तुम्हारा बीज हर वक्त जब तुम मरते हो तब तुम्हारा जीवन वृक्ष सारे अनुभव को निचोड़ के तुम्हारे अहंकार में रख देता है वो अहंकार फिर नया गर्भ ले लेता है नया अवसर पाके फिर वृक्ष फल फूल जाता है बुद्ध कहते हैं जब तक निर्बीज ना हो जाओ तब तक कोई हल नहीं इसलिए दूसरा रोधक है गुरु पूछता है कि अब तुम मुर्दे की भांति हो गए ये तो बताओ अब तुम अपने को मुक्त कैसे करोगे और अगर तुम सोच विचार में पड़ गए तो तुमने खबर दे दी ये पहली घटना झूठ थी लेकिन खूब साधी थी कुशलता से साधी थी गुरु को भी संदेह खड़ा कर दिया था ये कसोटी है दूसरा रोधक पहले रोधक में वस्तुता सफलता मिली या नहीं मिली अगर वस्तुतः सफलता मिली तो तुम कहोगे अब किसको चाहिए मुक्ति जो मुक्ति के लिए लालायत था वो रहा ही नहीं जो मुक्ति की आकांक्षा करता था वो बीजिक हो गया अब न कोई बंधन है न मोक्ष तुम्हारा मोक्ष भी बंधन का ही एक रूप है तुम्हारा मोक्ष ही संसार का ही एक रूप है तुम अपने मोक्ष में भी वही मांग रहे हो जो तुम्हें संसार में नहीं मिला वो तुम्हारी वासनाओं का ही विस्तार है वो वास्तविक मोक्ष नहीं है वो तुम्हारे संसार का ही प्रतिफलन है जो जो तुम्हें यहां नहीं मिला वो वो तुम वहां मांग रहे हो मोक्ष तुम्हारे मन का ही फैलाव है और फिर तीसरा रोधक है यदि तुम अपने को जन्म मृत्यु से मुक्त कर लेते हो तो तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कहां हो, हो सकता है दूसरे रोधक पर भी साधक तैयारी कर ले समझो मैंने तुम्हें कहानी तो समझा दी सूत्र समझा दिया अब हो सकता है तुम साध के आ जाओ पहला रोधक भी पार कर जाओ धोखे से पीछे के दरवाजे से वस्तुता पार नहीं हुआ लेकिन तुम साध के आ गए तुम दूसरा रोधक भी हो सकता है साथ जाओ तुम कहो किसको मुक्त होना कोई बचा ही नहीं यह भी बौद्धिक हो सकता है तो तीसरा रोधक है तुमने अपने को जन्म से मुक्त कर लिया अब तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कहां हो अब तुम्हारा शरीर चार तत्वों से अलग अलग हो गया तुम कहां हो इस फर्क को समझे सारी दुनिया में सिर्फ बौद्धों को छोड़कर लोग पूछते हैं ध्यान करने वाले मैं कौन वो प्रश्न इतना गहरा नहीं है जितना बौद्धों का प्रश्न वो पूछते हैं मैं कहां? फर्क बहुत बड़ा है क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं एक बात तो तुमने मान ही ली कि मैं हूं अब सवाल यह है कि कौन लेकिन मैं हूं ये तुमने मान ही लिया और जिसको तुमने मान लिया पहले ही उसे तुम सिद्ध भी कर लोगे जिसको तुमने बिना पूछे मान लिया तुम थोड़े बहुत दिन में कहने लगोगे मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं फला हूं टिका हूं तुम कुछ ना कुछ उपाय खोज लोगे तीसरा रोधक है वहां आदमी आखिरी चरण में फंस जाएगा क्योंकि अगर तुमने कहा कि अब मैं हूं ही नहीं मुक्त किसको होना है? तो गुरु पूछता है कि फिर तुम मुझे बताओ कि अगर तुम हो ही नहीं तो तुम कहां हो बोल तो तुम रहे हो उत्तर तुम दे रहे हो तुम कहां हो किस जगह हो इस समय तुम कहीं तो होगे नहीं हो शरीर नहीं हो अहंकार नहीं हो मन कहा हो मन कुछ न कुछ उत्तर खोजना चाहेगा तुम कहोगे यहां हृदय प्रदेश में छिपाऊ या तुम कहोगे कि वहां ब्रह्मलोक में चला गया हूं तुम कुछ तो कहोगे तुम सोच में तो पढ़ ही जाओगे कि कहां हूं ये तो उत्तर देना ही पड़ेगा और जो व्यक्ति मैं से मुक्त हो गया वो इस तीसरे का उत्तर नहीं देगा क्योंकि कहां की बात ही गलत है इससे थोड़ा समझना पड़े कहा हमेशा बाहर है कहां का संबंध है स्पेस स्थान से भीतर कोई स्थान नहीं न पूर्व न दक्षिण न पश्चिम न ऊपर न नीचे ये थोड़ा सूक्ष्म बाहर है स्पेस क्षेत्र तो सब नक्शे बाहर के वहां बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहां है तुम्हारा शरीर बताया जा सकता है कहां है तुम यहां बैठे हो एक नक्शा बनाया जा सकता है उस नक्शे पर आड़ी तड़ी लकीरें खींची जा सकती है तुम्हारा शरीर कहां है बताया जा सकता है आ बा सा डा फला जगह तुम्हारा शरीर दीवाल से पांच फीट की दूरी पर तुम्हारा शरीर लेकिन तुम कहां हो जब तक तुम मानते हो कि मैं शरीर हूं तब तक तो कोई झंझट नहीं लेकिन अब तुम कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूं झंझट खड़ी हुई जब तक तुम मानते हो मैं अहंकार हूं तब तुम खोपड़ी के भीतर बता सकते हो कि यहां कोई ना कोई चक्र जहां तुम अपने को अनुभव करते हो अगर मैं तुमसे कहूं आंख बंद कर लो और खोजो कि तुम कहां हो तो जो आदमी भावना प्रमण है वो समझेगा कि हृदय के पास इसलिए जब भी तुम भाव से भरते हो तुम हृदय पे हाथ रखते हो सारी दुनिया में सारी संस्कृतियां सारी सभ्यताएं अगर किसी को प्रेम हो गया किसी से तो वो अपनी छाती पर हाथ रखता है क्योंकि प्रेम के क्षण में अनुभव होता है कि मैं यहां हूं छाती में वहां हृदय धड़क रहा है वो भाव का स्थान है तुम्हारा नहीं वो सिर्फ भावना की जगह जो बुद्धिशाली आदमी है भावना प्रवण नहीं वह हमेशा अनुभव करता है खोपड़ी में कहीं अगर तुम बहुत गौर करो आंख बंद करके तो तुम ठीक जगह भी खोज लोगे कि यहाँ हूँ अगर तुम्हारा बायां हाथ चलता है दायां नहीं तो खोपड़ी में अलग जगह तुम्हें पता चलेगी कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि बाया हाथ जिन लोगों का चलता है उनकी खोपड़ी का दाया हिस्सा सक्रिय होता है और जिनका दाया हाथ चलता है उनकी खोपड़ी का बाया हिस्सा सक्रिय होता है अगर तुम दाएं हाथ वाले हो जैसा कि आम तौर से लोग हैं तो तुम कहीं ना कहीं बाएं हिस्से में खोपड़ी में अनुभव करोगे कि मैं यहां हूं अगर तुम बाएं हाथ वाले व्यक्ति हो लेफ्टिस्ट हो तो कहीं दाएं खोपड़ी में तो अनुभव करोगे कि मैं यहां हूं अगर तुम बहुत अभ्यास किए हो सिद्धासन का पदमासन का ध्यान का शांत होने का तो तुम अनुभव करोगे कि तुम दोनों के बीच में हो उसी को तीसरा नेत्र कहते न बाएं न दाएं, तुम मध्य में हो जब कोई व्यक्ति कामातुरता से भर जाता है तब अगर गौर करे तो हो पाएगा कि वह जन्मेंद्री के पास है तुम्हारी जो भाव दशा होती है तुम उसी बिंदु को समझ लेते हो मैं यहां लेकिन जिस व्यक्ति की कोई भाव भावदशा न रही जिसका कोई विचार न रहा जिसका कोई अहंकार न रहा उसके लिए तीसरा रोधक उससे गुरु पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो क्या होगा उत्तर ऐसा व्यक्ति अपने को भीतर कहीं भी अनुभव नहीं कर सकता कि मैं यहां हूं और बाहर तो अनुभव करने का कोई सवाल ही नहीं कि मैं यहां ऐसे व्यक्ति के लिए क्षेत्र भी खो गया और समय भी खो गया क्षेत्र के लिए शरीर के साथ तादात में चाहिए और समय के लिए मन के साथ तादात में चाहिए समय है मन और क्षेत्र है शरीर जिससे दोनों ही शांत हो गए वो कहां है बुद्ध ने कहा है जब मरने के समय कोई उनसे पूछने लगा कि अब आप कहां होंगे जब शरीर छूट जाएगा बुद्ध ने कहा वो बहुत पहले छूट गया फिर भी उस आदमी ने कहा कि हमारे लिए तो अब छूटा हुआ मालूम पड़ेगा और अब तो सब खो जाएगा सब राख हो जाएगी जल्दी ही हम आपको शरीर को जला के भस्म भूत कर देंगे फिर आप कहां होंगे बुद्ध ने कहा मैं बहुत समय से कहीं भी नहीं हूं नो वेयर बुद्ध ने कहा जैसे दिया कोई फूंक के बोझा दे तो मैं तुमसे पूछता हूं ज्योति कि कहां गई तुम कहोगे अनंत में खो गई उसकी जगह कहां है कहीं भी नहीं दो उत्तर हो सकते हैं जो सही होंगे और वो उत्तर तुम्हारे प्राण से दिए जाने चाहिए तुम्हारे विचार से नहीं वो तुम्हारे अनुभव से आना चाहिए एक अगर तुमने वेदांत के मार्ग का अनुसरण करा किया है अगर तुम शंकर को मान के खोज में चले हो अगर तुम्हारा गुरु शंकर जैसा व्यक्ति रहा है दो तो ही तरह के गुरु हैं या तो शंकर जैसा गुरु या बुद्ध जैसा गुरु या तो विधायक या नकारात्मक या तो पूर्ण का खोजी या शून्य का खोजी बस दो तो ही तरह के गुरु हैं क्योंकि दो ही तरह की संभावना निगेटिव पॉजिटिव और तो कोई संभावना नहीं अगर शंकर को मान के तुम चले हो तो तुम्हारी प्रतीति होगी कि तुम सब जगह हो एवरीवेयर इसी को शंकर कहते हैं ब्रह्म के साथ एक हो जाना। अब मैं सब जगह हूं कणकण में पत्थर में चट्टान में पहाड़ में आकाश में चांतारों में सब जगह सब कुछ मुझसे भरा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत का उत्तर है अगर वेदांत की तुमने साधना की है सब जगह में हूं लेकिन इसका भी मतलब यह होता है कि अब तुम कहीं भी नहीं हो अगर कोई एक जगह तुम्हें खोजने जाए तो तुम्हें नहीं पाएगा बुद्ध का उत्तर है अब मैं कहीं भी नहीं हूं जैसे ज्योति बुझ गई खो गई शून्य में अब कहा रामतीर्थ एक छोटी सी कहानी कहा करते थे वो कहते थे बड़ा नास्तिक था उस नास्तिक ने अपने दीवाल पर एक वचन लिख रखा था गाड इज नोवेयर फिर उसको एक बच्चा हुआ और बच्चे ने भाषा सीखनी शुरू की और बच्चे को भी बड़े अक्षर पढ़ने कठिन थे छोटे छोटे अक्षर तोड़ तोड़ के बच्चा पढ़ता था तो एक दिन वो बच्चा पढ़ रहा था दीवाल पर लिखे अक्षर को तो नोवेयर बड़ा अक्षर तो उस बच्चे ने तोड़ के पढ़ा गाड इज नाउ हियर नो वो दो हिस्सों में तोड़ लिया वो नास्तिक बड़ा हैरान हुआ क्योंकि तो उसने दीवाल पर इसलिए रफ छोड़ा था ताकि हर आदमी देखे और समझे कि परमात्मा कहीं भी नहीं और ये उसने कभी सोचा नहीं था कि अपना ही बेटा उसमें से बिल्कुल उल्टी बात पढ़ेगा उस बेटे ने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर अभी और यहीं है नो वेयर्स और एवरी कहीं भी नहीं और सब कहीं एक ही अर्थ रखते हैं परमात्मा को तुम अगर खोजने जाओ कहीं तो नहीं पाओगे उंगली से उसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि उंगली से केवल वही चीजें बताई जा सकती हैं जिनका आकार है रूप इसलिए ज्ञानी मुट्ठी बांध के उसे बताते उंगली से तो वस्तु बताई जा सकती है खंड अंश उंगली का मतलब होगा यहां है लेकिन फिर से का क्या होगा वो सब जगह है तो या तो सब जगह है ऐसा कहो और या ऐसा कहो कि कहीं भी नहीं मगर यह वक्तव्य भी तुम्हारी बुद्धि से ना आए इसलिए तीन अवरोधक गुरु ने खड़े किए पहला अवरोधक पार होगा तो वो दूसरा पूछेगा वो पहले की परीक्षा के लिए दूसरा पार होगा तो वह तीसरा पूछेगा वो दूसरे की परीक्षा के लिए और एक बात तुम्हें और बता दूं कि तुम ये मत सोचना कि तीन रोधकों में रोधक खत्म हो जाते हैं। हर गुरु अपने रोधक बनाता है इसलिए धोखा तुम ना दे सकोगे क्योंकि अब तुम्हें ये तीन रोधक तो पता हो गए तो तो खत्म हुआ इसको तो अब तुम धोखा दे सकते हो लेकिन हर गुरु अपने रोधक बनाता है और इतना ही नहीं हर गुरु अपने हर शिष्य के लिए अलग रोधक बनाता है धोखा धड़ी वहां न चलेगी एक पागल खाने में दो पागल करीब करीब लगता था ठीक हो गए तो हर वर्ष परीक्षण होता था तो परीक्षा के लिए दोनों बुलाए गए एक पागल भीतर गया दूसरा बाहर बैठा रहा उसने कहा कि जो कुछ भी उत्तर हो तो लौटते में मुझे भी बता देना आम आदमी संदिग्ध होता है और दूसरे से उत्तर जानना चाहता है तो पागल तो बेचारा पागल किसी तरह जोड़ तोड़ के ऐसी हालत आई है कि परीक्षा का दिन आया अगर पास हो गए तो बाहर निकले न था फिर पढ़ गए कारागृह में एक आदमी भीतर गया डॉक्टर ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएं तो क्या होगा तो सात महीने का अगर निकाल लीजिए तो मुझे दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा वो बहन निकला उसने दूसरे से कहा ख्याल रखना उत्तर है दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा वो दूसरा भीतर गया डॉक्टर ने उससे पूछा अगर तुम्हारे दोनों कान काट लिए जाएं उसने कहा साफ दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा तुम उत्तर मत सीखना नहीं तो दूसरे पागल की गति होगी गुरु नए रोधक खड़े करता है और हर शिष्य के लिए नए रोधक खड़े करता है इसलिए धोखा देने का कोई उपाय नहीं तुम अगर सहज हो तो ही पार हो सकोगे और अक्सर यह होता है कि अगर तुमने उत्तर सीख लिया तो तुम सहज नहीं रह जाते ये दूसरा पागल भी हो सकता था बिना उत्तर के पार हो जाता क्योंकि खुद सोचता पर इसको उत्तर तैयार था तो इसमें साथ झंझट क्या करनी बात साफ है उत्तर कभी भी कंठस्थ मत करना उत्तर से ज्यादा अज्ञान को संभालने वाली और कोई चीज नहीं उत्तर सिर्फ पागल याद करते हैं इसलिए अगर गीता कंठस्थ की हो भूल जानो कुरान याद कर लिया हो विसर्जित कर देना शास्त्र से बचना क्योंकि बंधा हुआ उत्तर तुम्हें परमात्मा के द्वार के भीतर न जाने देगा तुम वापस संसार में फेंक दिए जाओगे तुम्हारा अपना उत्तर चाहिए जो तुम्हारे प्राणों से आता हो प्रमाणिक हो जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को प्रतिध्वनित करता हो जो तुम्हारा स्वाद देता हो उसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें इन तीन प्रतिरोधकों से इन तीन बाधाओं से वस्तुतः गुजरना होगा तभी तुम उस पार जा पाओगे आदमी चालाकी करता है धर्म में भी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ही नकल नहीं करते बड़े बूढ़े भी नकल कर रहे हैं जीवन के बड़े विद्यालय में नकल कर रहे हैं और वहां भी वे सोचते हैं कि दूसरे ने क्या अपनी कॉपी में लिखा है उसी को उतार के पार हो जाएं। शायद विद्यालयों में धोखा चल जाता होगा क्योंकि वे विद्यालय इस धोखे से भरे हुए जगत के हिस्से लेकिन सदगुरु के पास धोखा ना चलेगा क्योंकि धोखे के बाहर होना ही तो एकमात्र उसकी कला है और तुम्हें धोखे के बाहर ले जाना एकमात्र उसकी चेष्टा है दिया तले अंधेरा है उसे भली भांति गौर से देखो, वो तुम्हारे कारण नहीं है दिए के कारण है तुम तो ज्योति हो मृण में दिए से संबंध तोड़ लो चिन्ह में ज्योति के साथ एक हो जाओ भीतर अंधेरा मिट जाएगा और जिसके भीतर अंधेरा मिट जाता है उसके बाहर भी अंधेरा मिट जाता है तब तुम प्रकाश में चलते प्रकाश में जीते हो वह प्रकाश का परम अनुभव ही अध्यात्म की अंतिम मंजिल है और तुम उसके पास से पास हो और दूर से दूर भी चेष्टा सगन हो वो बहुत पास है चेष्टा समग्र हो वो अभी और यही है गॉड इज नाउ हि चेष्टा धीमी हो धोखे से भरी हो कु हो तब गॉड इज नो तब वो कहीं भी नहीं तुम्हारी त्वरा तुम्हारी प्रबल आकांक्षा तुम्हारी प्यास इतनी हो जाए कि तुम बचो ही न भीतर बस तुम पूरी खोज बन जाओ इसी क्षण वो प्रकट हो जाएगा पास से पास दूर से दूर बड़ा विरोधाभास लगता है विरोधाभास तुम्हारे कारण तुमने उससे अब तक चाह ही नहीं कभी हाथ उठाओ तो आकाश की तरफ और कहो बस कर अल्लाह रुको बहुत दुख झेला झेल झेल के तुम इतने आदि हो गए दुख को क्या वो दुख जैसा भी मालूम नहीं पड़ता तुम्हारी बुद्धि भी संवेदन शून्य हो गई है बहुत नरक में भटके लेकिन इतने आदि हो गए हो कि अब तुम्हें भरोसा भी नहीं आता कि कोई स्वर्ग हो सकता है सदगुरु का इतना ही अर्थ है कि खोए भरोसों को जगा दे और तुम्हें उस पीड़ा के मार्ग से गुजार दे साथ देकर जहां तुम अकेले न गुजर सकोगे फिर जैसे ही संताप का क्षण गुजर जाता है प्रकाश का आता है गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती सदगुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर के गुरु से मिला देता है आज इतना